शिक्षा का आदर्श नारियों की शिक्षा आत्मरक्षा में समर्थ तथा त्यागव्रत में दीक्षित करना शिक्षा से मेरा तात्पर्य आधुनिक प्रणाली की शिक्षा से नहीं वरन ऐसी शिक्षा से है जो सकारात्मक हो तथा जिससे स्वाभिमान और श्रद्धा के भाव जागे केवल किताबें पढ़ा देने से कोई लाभ नहीं हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे चरित्र निर्माण हो मानसिक शक्ति बढ़े बुद्धि विकसित हो और देश का युवा वर्ग अपने पैरों पर खड़े होना सीखे इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर स्त्रियां अपनी समस्याएं स्वयं ही हल कर लेंगी अब तक तो उन्होंने केवल असहाय के रूप में दूसरों पर आश्रित होकर जीवन बिताना और जरा सा भी आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें वीरता का भाव भी सिखाना चाहिए आज के जमाने में उनके लिए आत्मरक्षा सीखना भी बहुत जरूरी हो गया है देखो झांसी की रानी कैसी थी इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं कुछ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ बनाऊं। ब्रह्मचारी समय पर संन्यास लेकर हर प्रांत में हर गांव में जाएंगे और जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करने का प्रबंध करेंगे और ब्रह्मचारिणियाँ स्त्रियों में विद्या का प्रसार करेंगी पर यह सब काम अपने देश के ढंग से होना चाहिए पुरुषों के लिए जैसे शिक्षा केंद्र बनेंगे वैसे ही स्त्रियों के निमित्त भी स्थापित करने होंगे शिक्षित और सचरित्र ब्रह्मचारिणियाँ इन केंद्रों में कुमारियों को शिक्षा देंगे वर्तमान विज्ञान की सहायता से पुराण इतिहास गृह शिल्प गृहस्थी के सारे नियम आदि सिखाने होंगे और आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी होगी कुमारियों को धर्मपरायण और नीतिपरायण बनना पड़ेगा ताकि वे भविष्य में अच्छी गृहणियाँ हो। इन कन्याओं से जो संतान उत्पन्न होगी वह इन विषयों में और भी उन्नति कर सकेगी जिनकी माताएँ शिक्षित और नीतिपरायण हैं उन्हीं के घर में महान लोग जन्म लेते हैं वर्तमान समय में तो तुम लोगों ने स्त्रियों को मात्र उत्पादन यंत्र बना रखा है स्त्रियों के बिना क्या छात्राओं को ऐसी शिक्षा दी जा सकती है? शिक्षित विधवा या को ही पाठशाला का पूरा भार सौंपना चाहिए। इस देश की नारी शिक्षण संस्थाओं में पुरुषों का संसर्ग बिल्कुल भी उचित नहीं होगा बालिकाओं को शिक्षा देकर छोड़ देना होगा इसके बाद वे स्वयं ही सोच समझ जो उचित होगा करेंगे विवाह करके गृहस्थी में लग जाने पर भी वैसी लड़कियां अपने पतियों को उच्च भाव की प्रेरणा देंगे और वीर पुत्रों की जन्नी बनेंगे उन्हें देखकर और उनके प्रयासों से देश का आदर्श पलट जाएगा आज क्या स्थिति है माँ बाप येन किन प्रकारण अपनी कन्या का विवाह निपटा देना चाहते हैं चाहे वह नौ वर्ष की हो या दस वर्ष की और यदि तेरह वर्ष की आयु में ही उसको संतान हो जाती है तो समूचे परिवार के लिए महोत्सव हो जाता है यदि इन विचारों का प्रवाह बदल दिया जाए तो पुरातन श्रद्धा के पुनरागमन की कुछ आशा हो सकती है और जो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन करेंगे, उनका तो कहना ही क्या उनकी स्वयं में कितनी महान श्रद्धा होगी और कितना विश्वास होगा और उनसे कितना हित और कल्याण होगा धीरे धीरे सब होगा देश में अभी तक ऐसे शिक्षित लोगों ने जन्म नहीं लिया जो समाज शासन की परवाह किए बिना अपनी कन्याओं को अविवाहित रख सकें देखो आज भी कन्याएँ बारह तेरह वर्ष की होती ही समाज के भय से विवाह में दे दी जाती है अभी कुछ दिनों पूर्व सम्मति विधेयक कंसेंट बिल के आने पर समाज के नेताओं ने लाखों लोगों को एकत्र करके चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम यह कानून नहीं चाहते अन्य देशों में इस प्रकार की सभा इकट्ठित करके विरोध प्रदर्शन की तो कौन कहे कानून के बनने के बाद सुनते ही लोग लज्जा से अपने घरों में छिप जाते हैं और सोचते हैं कि क्या अभी तक हमारे समाज में इस प्रकार का कलंक मौजूद है बाल विवाह होने से स्त्रियां अल्पायु में ही संतान प्रसव करके मर जाती हैं उनके संतान छीण होकर देश में भिक्षुकों की संख्या की वृद्धि करती है क्योंकि माता पिता का शरीर संपूर्ण रूप से सबल न होने से सबल और निरोग संतान कैसे पैदा होगी पठन पाठन कराकर अधिक उम्र में कुमारियों का विवाह करने से उनके जो संताने होंगे, उनसे देश का कल्याण होगा तुम्हारे घरों में जो इतनी विधवाएं हैं इसका कारण बाल विवाह ही तो है बाल विवाह कम होने से विधवाओं की संख्या भी कम हो जाएंगी मेरा मत है कि बाल विवाह के मूल तत्व को नष्ट करने का प्रयास न करके बालक बालिकाओं का विवाह ज्यादा आयु में ही होना चाहिए परंतु साथ साथ उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी जाए नहीं तो भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका है भला बुरा सब देशों में है मेरा मत है कि सब देशों में समाज अपने आप बनता है इसी कारण बाल विवाह उठा देना या विधवा विवाह आदि विषयों में सिर पटकना व्यर्थ है हमारा कर्तव्य है कि समाज के स्त्री पुरुषों सभी को शिक्षा दें इससे फल यह होगा कि वे स्वयं ही अपना भला बुरा समझेंगे और बुरे को छोड़ देंगे तब इन विषयों पर समाज में किसी को कुछ तोड़ना जोड़ना नहीं पड़ेगा हमारे आधुनिक सुधारक विधवाओं के पुनर्विवाह कराने में बड़े व्यस्त हैं निश्चय ही मुझे हर सुधार से सहानुभूति है पर राष्ट्र की भावी उन्नति विधवाओं को अधिकाधिक पति मिलने पर निर्भर नहीं वरन आम जनता की अवस्था पर निर्भर है